वासुदेवाया ओं नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया वा तो आज का विषय एक ही है कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्ति की सर्वश्रेष्ठता हर एक मानव के लिए तो क्यों मैं बार बार इस विषय पर चर्चा करता हूं तो बार बार कहना चाहिए जिससे हम सब पूरा अस्वस्थ होंगे कि हम सब के लिए कृष्ण भक्ति करने चाहिए जीवन का परम उद्देश्य है इससे हमारा परम कल्याण होगा इसलिए पृथक पृथक दृष्टिकोण से चर्चा करने चाहिए क्योंकि जगत में एक बहुत बहुत मत है राय है विचार है बात है सिद्धांत तथाकथित सिद्धांत है और विशेषकर और सब कुछ जो हिंदू धर्म का नाम से चलते होते उसमें बहुत बहुत मत है और एक बंगाली परमहंस का फरमहस खन जो फ्स जितने भी मत इतने सब बहुत प्रसिद्ध है परंतु गीता में भगवान कृष्ण कहते सर्वधम अनु त्य मेकम संक एक पद एक श्रेष्ठ फै तो सब फ सब मत एक ही नहीं है इसलिए हमें पृथक पृथक परिप्रेक्ष देखना चाहिए विचार करना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ कृष्ण भक्ति है हम पुण्य पुण्यकर्म भी कर सकते हैं हम ज्ञान और अवलंबन कर सकते हैं हम योग और ध्यान कर सकते परंतु ये सबों से, आ, सब से जिसे हमारा सबसे अनुकूल फिर हमारा परम कल्याण है कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्ति शुद्ध भक्ति का मतलब जिसमें कोई अभिप्राय नहीं है इंद्रिय सुख अनुभव करना अथवा इंद्रिय सुख त्याग करना इंद्रिय सुख ग्रहण करना त्याग करना दोनों में इंद्रिय सुख का विषय होते हैं भोगी विषयी का प्रयास है इंद्रिय सुख से सुखी हों और त्यागी का प्रयास ही इंद्रिय सुख त्याग करें शुद्ध भक्तों का विचार में इंद्रिय सुख का कोई स्थान नहीं है इंद्रिय सुख के बारे में नहीं सोच शुद्ध भक्तों का विचार है कैसे भगवान कृष्ण सुखे मेरे सुख या दुख कोई विचार नहीं है तो क्या हो योग और ध्यान के बारे में कुछ बोला था और कभी कभी लोग हमसे पूछते कि आप सब क्या योग करते हैं या ध्यान करते हैं योग इस शब्द के ही बार भगव गीता में आते है योग शास्त्र भगवगी एक योग शास्त्र है और कही बात योगी नाम नवे तस्त योगी भगर्जुन भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया तो योगी बन जाओ अर्जुन और योगी नाम नवेशम भ्रद्धा भजते योम सौ समयुक्त और योग में श्रेष्ठ योगी है भगवान कृष्ण कहते हैं भक्ति योगी जो मुझ आ, मुझ में साथ है युक्त है भक्ति करने से योगस्थ कुरु कारमाणी भगवान कृष्ण कहते हैं योग में स्थित होने से करो तो इस प्रकार य योग शब्द योग योग युक्त हो मुनि ब्रह्मा नचना गति मुनि जो योग युक्त होते तुरंत ब्रह्मा परम ब्रह्म तो, से युक्त होते मतलब पूरा आध्यात्मिका व्यवस्था मिलते तो सामान्यत आधुनिक युग में एक वो योग शब्द का अर्थ परिवर्तित हो गया हिंदी ये सब आधुनिक भाषा में संस्कृत में ये शब्द का अर्थ निर्दिष्ट क्योंकि सनातन धर्म कृष्ण भक्ति है और सनातन धर्म वेद शास्त्र में वर्णित है और वेद शास्त्र संस्कृत में है तो संस्कृत में सब शब्द की बड़ी भाषा निर्दिष्ट है परंतु आधुनिक भाषाओं में पढ़ना से तो चूंकि आधुनिक युग में योग जो तो कैसे लोग योग समझते अष्ट योग का एक अंग या अंश है तो, तो okay. आसन तो ऐसे आसन सिंहासन भुजंगासन ककुटासना uh, इत्यादि बहुत योग आसन है शब आसन सुखासन पदमासन सबसे प्रसिद्ध है पदमासन वीर आसन ऐसे योग व्यय है बहुत आसन है और व्यय के और प्राणायाम भी करने है उस, उसमें तो सामान्यतः लोग सोचते हैं कि योग एक उपाय है शरीर का स्वस्थ अच्छी रखने के लिए और वो योग आसन करने के साथ कुछ ध्यान भी कर सकते हैं परंतु सामान्यतः लोग जो ज्यादा खाना खाते है और ऐसे मटे हो जाते है तो योग कहते हैं स्लिमिंग के लिए <laughs> या और जैसे स्वस्थ अच्छी रहे तो स्वस्थ अच्छी रहने के लिए ऐसे यो, योग व्यायाम करना अच्छा है परंतु वो योग तो केवल एक प्रकार का योग अष्ट योग का एक अंग है और वो तो पूरा योग नहीं है इसलिए वो ऋषि ऋषि के तंग के दूसरे किनारे में स्वाग आश्रम है एक ऐलाका उसमें दो बड़े आश्रम है एक है गीता आश्रम जो गौरख गीता प्रसे, योग थे और दूसरा है परमात परमात आश्रम में प्रत्येक सौ एक आंतर्राष्ट्रीय योग शिविर आयोजित होते और वहां से योग का प्रचार करते ऐसे आसन व्यम उस प्रकार का योग वो बहुत सारे लोग तो विशेष कर विदेश से आते योग की शिक्षा प्राप्त करने के लिए आ, तो जो गीता गीता आश्रम के सदस्य हैं वो खिलाफ करते कि वो तो वो योग जो तुम लोग सिखाते है वो तो भगवद गीता का क्योंकि वही भगवदगीता गीता के का अवलंबन करते हैं गीता श्लोक कंठस्थ करते हैं भगवद गीता का विचरण करते हैं उनके मुख्य उद्देश्य है गीता पालन करना दुख की बात है कि भगवद गीता यथारूप पालन नहीं करते परंतु उनका विचार है कि योग शब्द जो गीता में है और योग जैसे परमात् आश्रम सिखना है तो दोनों एक ही नहीं है तो गीता तो योगेश्वर है और योग जो उन्होंने गीता में बहुत उसके बारे में बहुत शिक्षा प्रदान किया उस योग वो परमात् आश्रम तो नहीं सिखाते एक आधुनिक जनप्रिय हरी भाषा योग तो ऐसे कुछ लोग हमसे पूछते क्या आप योग करते हैं इसको में हरे कृष्ण वाले क्या योग करते हैं तो हमारा उत्तर है कि योग के अलावा हम और कुछ नहीं करते तो यानी हम जी हाँ कहते हम योग कहते तो दिन में कितने घंटे तो चौबीसों घंटे चौबीसों घंटे योग कहते <laughs> तो राघ को भी स्वप्ने में हम योग कहते हैं ऐसे इतना सर क्योंकि सब कुछ जो हम कहते वो भक्ति योग है ओ भक्ति योग भक्तियों का मतलब पूरा जीवन समर्पण करना भगवान श्री कृष्ण की सेवा में तो वो वास्तविक योग योग का मतलब युक्ति तो योग होते और वियोग होते यदि हम विचार करते कि योग व्यायाम है तो कल आधा घंटा एक घंटा दो घंटा कितने घंटे ऐसे योग व्याम कर सकते हैं दिन में तो यदि हमारा विचार है कि वो वो ऐसे भी हम आसंख आसंखन वो योग है तो दिन में ज्यादा समय हम वियुक्त होंगे हम भी योग करेंगे परंतु भक्ति योग है वो योग जिसमें हमारे चित्त सदैव होती है जैसे गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मन मना सदैव मुझको चिंतन करो सततम कीर्तय मेरे भक्तों सततम कीर्तय्रथा मां नमस्तुष मांग भक्त नित्य युक्त ऊपर नि, योग और युक्त युक्ति तो दोनों शब्द तो प्राय एक ही है तो भक्तों सदैव भगवान श्री कृष्ण का स्मरण में और सेवा में नियुक्त रहते तो सततम कीर्ति यंत्र भगवान के भक्तों सदैव उनका कीर्तन करते कीर्तन कहते है तो कैसे कीर्तन करते है खन्न का समय क्योंकि भक्तों का जीवन पूरा समार्पित है कृष्ण का कृष्ण कीर्तन कृष्ण भक्ति प्रचार करना आ, दूसरों को कृष्ण की श्रेष्ठता कृष्ण की भगवता प्रचार करना वो कीर्तन है वो परम कीर्तन है और ऐसे भक्तों जीवन समापन करते हैं कृष्ण कीर्तन कर ऐसे भक्तों तो सदै व कृष्ण कीर्तन करते हैं, सदैव यथन और यत्न से भगवान श्री कृष्ण की सेवा कहते हैं जुड़ा वो जुड़ते से हैं कृष्ण की सेवा और नमस्कार करते हैं दंडवाद प्रणाम करते हैं कृष्ण को और इस प्रकार नित्य युक्त उपास सदैव युक्त होते भगवान श्री कृष्ण की उपासना में तो ऐसे ही पूजा करने हैं सामान्यतः तो लोग जो पूजा कहते हैं तो सुबह का समय कहते हैं या कुछ लोग शाम को भी पूजा करते हैं और कुछ लोग तो तीन बार दिन में श्री संध्या में पूजा करते श्री कृष्ण के भक्तों पूरा दिन में प्रत्येक दिन पूजा करते कैसे क्योंकि वे सदैव कृष्ण का स्मरण करते तो यही योग है फॉरम योग फर ध्यान बहुत से लोग हमसे पूछते क्या वो लोग क्या ध्यान करते तो कृष्ण भक्ति का उद्देश्य है सदैव भगवान कृष्ण का स्मरण करीते में भी भगवान कृष्ण कहते हैं अनन्याश्चिंत मां आ, इनके भक्तों का वर्णन है कि वे अन्य चिं, अनन्याश्चिंत मां अर्थात सदैव कृष्णा का चिंतन करते हैं अन्य विषय पर मंत्र वो ध्यान से नहीं वो का सदर होते चेत सतत मित स्यूलायुक्त निगिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो योगी भक्ति योगी जो नित्य युक्त सदैव युक्त है किसमें अनन्या चेज सतत सतत मुज का स्मरण कर यो मित्यश तो सतत नित्य तो इस प्रकार अलग अलग शब्द से भगवान कृष्ण जोर देते हैं कि मेरे शुद्ध भक्तों सदैव मुझको चिंतन मुझ पर चिंतन तो यही हर योग है हर ध्यान है तो ये सब उपदेश भगवान कृष्ण युद्ध भूमि में अर्जुन को बताए और भगवान कृष्ण साथ साथ अर्जुन को बताया तुम युद्ध करो अर्जुन राजी नहीं था युद्ध करना और भगवान कृष्ण अर्जुन को बताया तो योगी बन जाओ तो अर्जुन का प्रस्ताव आई सही था मैं रणभूमि चढ़ के मैं योगी बन जाऊं भगवान कृष्ण बताए नहीं नहीं यहाँ रहो <laughs> युद्ध करो और सत सत योगी बन जाए तो कैसे ही मैं योगी हो सकता हूं और सदसत युद्ध कर्म करू तो so ऐसे भगवान कृष्ण बताए योग कर्माणी योग अर्थात अनन्या चेज सदैव कृष्ण स्मरण करके कर्म करो तो ऐसे है कि योग करने का मतलब नहीं कि सब कुछ चढ़ना केवल एक जगह में बैठना वो एक प्रकार का योग है वो प्रकार का योग का वर्णन भगवगी का शस्टम अध्ययन परंतु अर्जुन भी चुनौती खिलाफ के आपत्ति के कि, आ, मेरे लिए आ, ऐसे योग करना संभव नहीं है मन एकदम स्थिर करना एकाग्र करना तो कैसे संभव हो अर्जुन तो क्षत्रिय क्षत्रिय का मतलब बहुत संसारिक सब कार्यों में बहुत क्रियाशील रहते क्षत्रिय तो ऐसे शांत होना तो नहीं चाहिए क्षत्रिय का मतलब तो सत्ता अलगता है प्रजाओं का के लिए सब कर, देख <coughs> तो सब पूरा समर्थ देखभाल करते अर्जुन ने कहा कि मेरे ऐसे योग और ध्यान करना संभव नहीं है परंतु भगवान कृष्ण अर्जुन को बताए कि मां मनुष्य युद्ध छो युद्ध करो और सक सक मुझको स्मरण करो तो इस प्रकार भक्तों ध्यान करते उस प्रकार ध्यान इसमें एक जगह में बैठना है और मन पूरी तीव्रता से एक विषय पर एकाग्रता रखना या किसी विषय मन में नहीं रखना मन पूरा खाली करना और ऐसे मन स्थिर रखना वो बहुत कठिन है यदि हम प्रयास करते एकदम शांत होना और मन को पूरा खली करना बहुत कठिन है तो कृष्ण भक्ति में ध्यान इस प्रकार है सदैव कृष्ण का चिंतन करना सक्रिय होने के साथ सभी का मन की एकाग्रता रखना बहुत कठिन है तो भक्तों तो वो प्रयास नहीं करते वो कृष्ण सेवा करते हैं और इस प्रकार मन की एकाग्रता होती है क्योंकि सदैव भक्तों जो भी करते हैं, तो सदैव मन में यही उद्देश्य है कि मैं कृष्णा के लिए यही सब करता हूँ सब कुछ जो मैं करता हूँ तो केवल कृष्णा सेवा के लिए कृष्ण की प्रीति से मैं सब कुछ करता हूँ और इस प्रकार भक्तों सदैव भगवान कृष्ण का, का स्मरण करते हैं, तो इस प्रकार ध्यान होता तो कैसे ध्यान हो सकते यदि एक व्यक्ति तो संसार में अलग अलग कार्यो में व्यस्त करते सम्भव है, है। यदि सदैव इस स्मरण होते कि कृष्ण के लिए मैं कहता जैसे एक युवक और एक युवती में प्यार होते हैं तो वो युवक और युवती तो सदैव परस्पर स्मरण करते हैं। और वो युवक तो मन में सजाइव चिंतन करते ओ ओ मेरी प्रेमिका ओ, ओ, ओ वो मायक माएक प्यार है कृष्ण और वो तो लास्टिंग नहीं होते यदि विवाह होते तो वो प्यार जो होते है, वो खाली बॉलीवुड में ऐसे प्यार होता है आ, प्यार। इतना सुंदर है ये सब नीति माएक प्यार है किन्तु कृष्ण भक्ति वो वास्तविक प्रेम प्रीति है जिसकी तीव्रता सदैव बढ़ते रहते हैं और उसमें एक कोई दुख और निराशा नहीं होते तो ध्यान कृष्ण पर ध्यान होते है। वो ध्यान परम ध्यान है परम ध्यान है क्योंकि हमारे एक विचार है कि हमारे लिए ऐसे ही ध्यान करना संभव नहीं है विशेषकर है। किसी युग में ऐसे लोग जो योगी हो सकते सब कुछ के हिमालय पर्वतों में तपस्या करना ध्यान करना पूर्व युगों में भी ऐसे योगी बहुत कम थे और कल युग में संभव नहीं है संभव नहीं है तो वो ध्यान करना बहुत कठिन है परंतु कृष्ण भक्ति बहुत सरल है सब कुछ कर सकते हैं। कृष्ण भक्ति करने के लिए बड़ा पंडित होना बड़ा भौतिक विचार से बड़ा बुद्धिमान होना का आवश्यकता नहीं है आ? और mm. मनीषी मूर्ख सब कर सकते जो कृष्ण भक्ति करते तो मूर्ख नहीं है परंतु बात है कि कोई भौतिक शर्त नहीं है कृष्ण भक्ति करने के पहले कोई पुण्यशाली पापाचारी कोई हिंदू अहिंदू ब्राह्मण बैकवर्ड कैस्ट और ऐसे तो कोई भी नहीं सब का अधिकार है कृष्ण भक्ति करने और कृष्ण भक्ति बहुत सरल दिन है सरल कैसे जाए क्या कहना है भक्ति में तो कृष्ण ना, नाम कृष्ण नाम कहना तो सब कृष्ण नाम बोल सकते कृष्ण का का श्रवण करना वो भी कठिन नहीं कठिन योगासन करना जरूर नहीं है आप भक्तों भी कर सकते थोड़े समय दिन में स्वस्थ अच्छी जैसे शारीरिक स्वस्थ अच्छी रहेगी जिससे वो शरीर तो योग्य होगा खुश सेवा करने के लिए भक्तों ऐसे कुछ योग भी हम कर सकते हैं यदि भक्ति में अनुकूल हो परंतु ऐसे आसन करना भक्तों का उद्देश्य और इच्छा भी नहीं तो ऐसे भक्तों योग करते है ध्यान करते हैं ये श्रेष्ठ योग है क्योंकि सारा है सब के लिए है और उससे हम लाभ भी मिलते सब कुछ जो हम कहते हैं हम कुछ लाभ प्राप्त करने के लिए कहते उदासीन होते हैं और लाभ हानि का विचार पूरा चढ़ते हैं तो ऐसे लोग भी वो लाभ हानि का विचार चढ़ने से दूसरे प्रकार का लाभ प्राप्त होना चाहते yes. शांति शांति यादि सुखे <coughs> दुखे समय कृगा लाभ लाभ जाया जाओ गीता मई श्री कृष्ण कहते हैं तो काम करो युद्ध करो सुख दुख लाभ अलाभ का विचार करके तो उससे क्या होते शांति <laughs> तो सब सब लोग सब कुछ कहते हैं कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त करने, करने। धन, का यदि धन संपत्ति का लाभ की इच्छा नहीं है तो वो इच्छा है कि वो इच्छा लाभ लाभ प्राप्ति की इच्छा चढ़ने से शांति में लौंगा तो सब लोग तो सब कुछ कहते हैं जिससे किसी न किसी प्रकार का लाभ मिलेंगे तो कृष्ण भक्ति परम योग है भक्ति योग क्योंकि उससे हम पूर्ण आनंद मिलते हम पूर्ण प्रेम मिलते हम ऐसे आनंद मिलते जिसका अंत कभी भी नहीं होगा और जिसकी सीमा भी नहीं होगी वो संभव है कृष्ण भक्ति में और दूसरे प्रकार का योग और ध्यान से नहीं तो इस प्रकार योग का विचार में कर्म योग है ज्ञान योग है अष्टांग योग है योग व्यम है और ध्यान का विचार में भी श्रेष्ठ योग है भक्ति योग क्यों क्योंकि उससे कृष्ण भगवान संतुष्ट होते यदि एक जीव कृष्ण भक्ति कहते भगवान कृष्ण बहुत संतुष्ट होते हैं और वो भक्ति योगी को या भक्त को भगवान कृष्ण उनका पूरा आशीर्वाद देते हैं वो वो आशीर्वाद क्या है कि वो भक्त इनके पास लेते हैं और उनको और भी अवसर देते हैं इनकी सेवा करने भक्ति का फाव है भक्ति भक्ति का हेतु है भक्ति कैसे भक्ति प्राप्त होते भक्ति भक्ति से भक्तों की कृपा से एक अभक्त भक्ति मिल सकते वास्तव में सब जीव भक्त हैं, परंतु कुछ लोग स्वीकार करते हैं और इस प्रकार भक्ति करते हैं और कुछ लोग अस्वीकार करते हैं। इस भौतिक संसार में प्राय सब लोग अस्वीकार कहते हैं कि मैं कृष्ण का भक्त हूं तो जो स्वीकार करते हैं तो भक्ति का बीज में उतर भक्तों से भक्तों की भक्ति से ही एक अभक्त प्रेरित हो सकते हैं भक्ति करने के लिए तो भक्ति का है जो भक्ति है और भक्ति का फाव भी भक्ति और भक्ति का फाव है भक्ति का मतलब जो लोग भक्ति कहते करते है किसलिए है कृष्ण प्रीति से और भक्तों और सब कुछ जो करते है श्रवण कीर्तन सेवा सब कृष्ण कृष्ण कीर्तन कृष्ण श्रवण कृष्ण सेवा तो वो सब कहते हैं जिससे भगवान कृष्णा उनकी सेवा से वो भक्तों की भक्त की सेवा से संतुष्ट हुई और कि कृष्णा संतुष्ट है मेरा प्रयास है वो भक्त का, भक्त का भक्त का भक्ति करने का उद्देश्य है तो भक्ति का फल है भक्ति और भक्ति करने से वो भक्तों इतना आनंद कि और भी प्रेरित, और भी उत्साह होते और भी भक्ति करने के लिए तो भक्ति का फल है भक्ति कर्म का फल है भक्ति ज्ञान का फल है मुक्ति और योग का फल है सिद्धि भक्ति का फल है भक्ति क्योंकि भक्ति जीव का स्वभाव है तो पुण्य कर्म करने से भुक्ति भौतिक सुख प्राप्ति तो जो पुण्य कर्मी में है पुण्य कर्म करते कहते है, फिर वो ऐश्वर्ष मिलते है जो योग्य है भौतिक सुख अनुभव करने के लिए जैसे एक पुण्य काल में तो उस समय जा तो पुण्य कर्म नहीं करते अभी तो जरूरत नहीं है जो वो पुण्य कर्म किया था वो फल मिला था तो अभी मुझे पुण्य कर्म करने का जरूरत नहीं है जैसे ही छात्रों स्कूल में पढ़ाई करते हैं और किस लिए कहते एग्जाम एग्जाम करने के।, तो के बाद और, और पढ़ाई करने का जरूरत नहीं तो बस जिस लिए किया था हो गया तो अभी पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है तो ऐसे ही कर्म का फल है भुक्ति ज्ञान का फल है मुक्ति योग का फल है स्थिति भक्ति का फल है भक्ति क्योंकि यही वास्तविक सनातन धर्म है जीव का सनातन धर्म है कृष्ण भक्ति तो इस प्रकार भक्ति सब जीव के लिए सर्वश्रेष्ठ इस और इसलिए मैं मैं और शिल प्रद सब पूर्वाचार्यों का प्रचार के अनुसार और शास्त्र गीता भागवत श्रेष्ठ शास्त्रों का विचार अप्रचार है कृष्ण भक्ति सब जीव का धर्म धर्म उपाय है परम उपाय है परम गति है और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ जिससे आप भी प्रेरित होंगे आपका जीवन पूरा समर्पण करना कृष्ण भक्ति में और यदि आप पहले से वो संकल्प किया है कृष्ण भक्ति के अंदर जिससे आपकी श्रद्धा भक्ति में और मजबूत होगी इसलिए कहता हूं और जिससे आप इस विषय के बारे में दूसरों को प्रचार कर सकते इसलिए मैं बार बार इसको कहता हूँ और एक और कारण है कि भक्तों भक्ति की महिमा सुनने से प्रसन्न होते वो भी एक और कारण जिससे मैं बार बार कहता हूँ कि कृष्ण भक्ति के अलावा कोई वास्तविक कल्याण नहीं होता मनुष्य जीवन में न ही कर्म से न ही ज्ञान से न ही योग से कृष्ण भक्ति शुद्ध भक्ति सब जीव का सर्वश्रेष्ठ पथ है हरे कृष्ण तो किसी का प्रश्न आगा हो तो जड़ से पूछे आपका प्रश्न क्या है भाव कैसे धा भाव भाव कैसे भाव कैसे उपलब्ध है ah. तो, आपका मन में भाव नहीं है सबके मन में भाव है कृष्ण भक्ति में भाव सबके मन में नहीं है सबके मन में भाव है पसंद ना पसंद है तो जब तक मन में एक शुद्ध भाव कृष्ण विषय भाव नहीं हो तब तक, तक भाव रहेगा तो आपन, आपना सुख दुख का विचार में या कुटुंबों का प्यास है तो ये सब भौतिक भाव रहेगा तो जिससे आध्यात्मिक भाव होगा आएगा मन तो उससे कृष्ण भक्ति साधना करने चाहिए नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम श्राद्ध कबुनोई श्रवण आदि शुद्ध चेतन खड़े भौतिक स्थिति में वो सब भाव जो है वो सब मायक है और शुद्ध भाव शुद्ध कृष्ण भक्ति सबके हृदय में है सुप्त रूप में पुनर्जागृत होते हैं कृष्ण भक्ति साधना से नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम सिद्ध शुद्ध कृष्ण प्रेम सबका हृदय में है तो पूरा व्यक्त होते हैं श्रवण आदि कृष्ण भक्ति करने से श्रवण कीर्तन स्मरण आदि भक्ति इसके बारे में स्वामी कृष्ण भक्ति में कैसे बामी इस प्रकार विचार किया कि की श्रद्धा तथा साधु समझ नृत्य विचिष्ठा अथा शक्तिष्ठ तो भाव अथो तो प्रेमाभद साधा काम प्रेम प्रादुर्भाव क्रम कृष्ण भक्ति का पूरा विश्लेषण किए हैं रूप गौस्वामी उनकी भक्ति और सिंधु नामक ग्रंथ में और उसमें की भक्ति में तीन स्तर है एक साधन भक्ति दूसरा है भाव भक्ति तीसरा है प्रेम भक्ति तो भाव भाव भक्ति वो स्तर है जो पूरा प्रेम प्राप्ति के पहले तो इस प्रकार भक्ति में उन्नति होती है पहले श्रद्धा होती है यदि किसी व्यक्ति की श्रद्धा होती है भक्ति में तो साधु संघ करते भक्तों का संघ करते जिससे वो नवीन श्रद्धा या घनिष्ठ श्रद्धा की उन्नति होगी साधु संघ करने चाहिए आदर्श श्रद्धा तथा साधु संघ फिर वो साधु जन, साधुजन भक्तन हमको साधना, भजन प्रणाली हमको बधेंगे फिर हम कृष्ण भजन कृष्ण भक्ति कृष्ण साधना करें, जिससे अनार्थ निवृत्ति होते अनार्थ का मतलब मन नहीं काम करो लोभ मोह मत मत सुद्ध का शक्ति बहुत भूलधारणा बहुत वो सब अनार्थ है वो जब तक वो सब हृदय में है जब तक भक्ति भाव और प्रेम तो पूरी तरह नहीं आई तो अनाच नहीं बेचते तो, तो निष्ठा तो फिर हम निष्ठा का अनुभव है भक्ति में फिर आसक्ति आती है आसक्ति भौतिक आसक्ति भवबंधन के का कारण है और कृष्ण भक्ति में आसक्ति अर्थात उत्साह भक्ति करने के लिए वो एक बड़ा गुण है भक्ति में वो तो निष्ठा और आसक्ति से भाव रहते कृष्ण के प्रति भाव और उत्सई प्रेम चेतन्य महाप्रु ने कहा चेचन महाप्रु के गुरु चेचन महाप्रुख को बताए कि कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण नाम कृष्ण नाम एक स्वभाव जय कृष्ण ऊपर जाय भा हरि कृष्ण महामंत्र जय ऊपर जायृष्ण तो कृष्ण भगवान अखिल और मूर्ति है प्रेम भाव मूर्ति है और उनका नाम जो इनसे अभिन्न है उनका नाम कीर्तन करने से विशेष विशेषकर महामंत्र हरि कृष्ण महामंत्र हरि कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरि कृष्ण महामंत्र महामंत्र का स्वभाव है कि जो व्यक्ति श्रद्धा से निष्ठा से आसक्ति से वो हरि कृष्ण महामंत्र जागते हैं वो भक्त का हृदय में कृष्णा भाव आएगा तो संक्षेप में बोला था बहुत बड़ा विषय है अधिक जानकारी के लिए आप भक्ति समृद्ध सिंधु पुस्तक का पाठ कीजिए उसमें बहुत विस्तृत रूप से इसका वर्णन है हरे कृष्ण